जैसे अभी ये तो देख चुके हैं कि सुशास्त्र में और स्पंद शास्त्र में सुसूत्र में कितना आनंद हमको अद्वैत समझने में आता है जितना हृदय में स्पंदन होता है वो अपने आप में ये बात का सबूत है कि हम लोग वास्तव में सही राह पे हैं और अद्वैत दर्शन ही अपने आप में सर्वोच्च ज्ञान है दिनपरायणता आरंभिक रूप से इंसान को उस स्तर पर लाने के लिए होती है जहां पर कि वो धर्म की ओर आकर्षित होता है अंतर उसे ज्ञान ही है जो अल्टीमेट उसको वो दे सकती है अंतिम रूप से वो उपलब्धि दे सकती है जिसके लिए एक इंसान का मानव जीवन बनाए तो अभी अपन जो स्पन्ध शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत अभी अपन ने कुछ सूत्र पहले पढ़े जैसे एक पढ़ा था पहला कि अस्सी उन्मेस निमेशाभ्याम जगत प्रल दे तम शक्ति चक्र विभव शंकरम शंकर एक संक्षेप में इसका प्रबण आगे पढ़ते हैं कि जिसके आंख खोलने और बंद करने मात्र जगत का प्रलय और उदय हो जाता है जैसे हम बता चुके हैं कि जैसे आंख खोलने का क्या मतलब है आंख बंद करने का क्या मतलब जब हृदय में अद्वैत कोंधता है क्षण भर के लिए तो हमारे आंख कूलती है आरंभ में निश्चित रूप से जो भी साधक रहे हैं उनका यही अनुभव रहा है कि अद्वैत हृदय में क्षणभर के लिए कौंधता है और उस क्षण में बिजली की चमक की तरह हमें एक सत्य दिखाई देता है और उस समय संसार में अभेद दृष्टि हमारी शिव दृष्टि आती है और तत्ण वो विलुप्त भी, तो भी हो जाते और उसके बाद फिर हम उसी द्वैत संसार में लौट जाते हैं लेकिन सच्चा योगी उसके रधन से वो अभेद की भावना लुप्त तो कभी नहीं होती जो अनुभव है एक विराट का अनुभव सर्वहंता का अनुभव विश्वाहंता का अनुभव विश्वातम अनुभव वो अनुभव क्षण भर के लिए बिजली की तरह कौन था तो उस क्षण हमारा संसार का प्रलय हो जाता है संसार का प्रलय का मतलब उसके उस स्वरूप का प्रलय हो जाता है जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है वास्तविक स्वरूप जो है वो स्वर्ण की तरह सत्य है शिव की तरह सत्य है केंद्र की के तरफ अब अभ्य दृष्टि से जो हमको दिखाई देता है तो बाकी जो है वो असत्य की तरह होता है जो रूपवान संसार है तो ये रूप सत्य नहीं है संसार असत्य नहीं है लेकिन उसका रूप असत्य है संसार तो सत्य है क्योंकि सबसे सबका ही जन्म हुआ है शिव सत्य है तो उससे अपने आप को जिस रूप में ढाल रखा वो भी सत्य है लेकिन हमको जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो रूप असत्य है वो रूप विलीन हो जाता है जब हृदय में द्वैत कौनता है अद्वैत कौन था और जब द्वैत होता है तो सामान्यता हमको सारे रूप दिखाई देते हैं, अपनी स्पष्ट भिन्नता में दिखे भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न बातें भिन्न, भिन्न भिन्न विचार मन भावनाएं हमारे मानसिक स्थितियां क्रोध की सुख की दुख की मोह की ये सब कुछ द्वैतता है इन सबके बीच में एक अद्वैत का तार है बना हुआ उसकी उसी की बात आगे करेंगे तम शक्ति चक्र विभव प्रब्रम शंकर नमस्त उस शक्ति चक्र के उद्भव स्थान यानी उस शक्ति चक्र के धारक या स्वामी शंकर को मैं प्रणाम करता हूं जिसकी इच्छा मात्र से उसके विमर्श में हुआ सृष्टि का उदय वह अपने बाहर निकालता है यानी अपने आप से इस सृष्टि का सर्जन करता है और उस इच्छा को ज्ञान और क्रिया में बदलता है क्योंकि उससे उस समय उसके सिवा और कोई था ही नहीं तो उसे जब एक से अनेक बनाना हुआ तो यह और वह बने गई तब तक तो यह नाम की कोई चीज थी नहीं तदंतर जब बनी तो उसने दो चीज बनाई मैं और यह जहां वो मैं बोला मैं तभी बोलेगा कोई जब मैं से अतिरिक्त कोई और भी है अन्यथा मैं बोले कोई महीने नहीं इसलिए जब वो बोलता है मैं तो ये होता है प्रमात्र और मुझसे अलग जो कुछ जो इस सृष्टि में रचित दिखाई देता है वो है प्रमेय भाव तो प्रमात्र भाव और प्रमेय भाव की रचना करने के लिए उसने अपनी इच्छा जिस इच्छा से उसने सृष्टि की रचना की उस इच्छा के दो हिस्से किए एक किया ज्ञान का और दूसरा क्रिया ज्ञान के हिस्से से प्रमाता बना जिससे बोलता हूं मैं उस प्रमाता में आप भी स्वयं देखिए कि जब हम बोलते हैं मैं तो उसमें हम जानते हैं कि हम कौन है भले कि हम गलत जानते हैं हमारा सच्चा ज्ञान तो तब हो पाता है जब हम अपने आपको विश्व रूप में जानना लेकिन जिस रूप में जानते हैं उस मैं में हम अपने आप को पहचानते हैं क्योंकि हमारी आस्था शरीर से जुड़ी है हमारी आइडेंटिटी हमारा परिचय शरीर से जुड़ा है इसलिए हम जानते हैं हम कितने बूढ़े हैं या कितने जवान हैं हम क्या कर सकते हैं हमारा क्या नाम है, हम कहां रहते हैं क्या क्षमता है हमारी इस तरह हम उस अपने आप के विमर्श को पहचानते हैं फिर हमें एक निर्णय करने की सोचने विचारने की मंथन चिंतन करने की क्षमता होती है और फिर हमारे पास एक भाषा होती है जिस भाषा में हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो इसको बताते कि इसी तरह ज्ञान क्रिया से वर्ण पद और मंत्र का जन्म हुआ या ना इंटेलिजेंस ओरिएंटेशन लिंग्विस्टिक्स इसी तरह क्रिया शक्ति से ये प्रमेय संसार है जिसको हम यह के रूप में जानते हैं उसमें कला तत्व और भुवन बने जिसमें फोर्स मैटर स्पेस बल बना पदार्थ बना और या अंतरिक्ष अब यथितदम सर्व कार्य यमाच निर्गतम तस्या नावृत रूपतवान नि निरोधो अस्थित कुछित जिसने अपने स्वरूप से इस सृष्टि की रचना की उस शिव को उसके स्वरूप को ढकने के लिए कोई आवरण बनाना संभव नहीं है क्योंकि कोई आवरण तभी हो सकता है जब अस्तित्व में अगर अस्तित्व में है तो वह शिव ही है इसलिए शिव को शिव से ढकना संभव नहीं है इसलिए उसके आवरण उसको आवृत्त कर रहा है उसको ढकना असंभव है तीसरा हमने पढ़ा था कि जागृत आदि विभेद अपनी तद भिन्न प्रसार पति निवरत निजान्य व निवर स्वभाव उपलब्ध स्वप्न सुशुप्ति जो भिन्न भिन्न हमारी अवस्थाएं हैं उन सब अवस्थाओं के बीच में भी वो अपनी अभेद अवस्था से अलग नहीं होता उसने अपने सब अवस्थाएं अलग अलग बना दी जागृत की स्वप्न की सुशुप्ति की लेकिन शिव जो है या परशिव वो चूंकि उसके अपने स्वयं के विमर्श में ये सब कुछ है इस सृष्टि में हूं इसलिए वो कभी भी उस भेद से जुड़ता नहीं उस मोड़ता में नहीं पड़ता वो कि मैं नहीं हूं यह कोई दूसरा है उसने एक से अनेक बनाए तदनंतर भी उसका एक से वास्तव बना रहा विवरत निजान नहीं स्वभाव आज उपलब्ध रहता या वह अपने मूल स्वभाव से उसके बावजूद भी छूटता नहीं दूर नहीं होता है ना केंद्र से वो दूर नहीं होता शिव हमेशा वहीं केंद्र में रहता है उससे अलग नहीं होता चौथा पढ़ा था अहम सुखी च दुखी च रक्त च्यादि संविध सुखाद्यवस्थानु सूते वर्तनते अन्यत्रोटक इस इसमें हमने पढ़ा था कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं अनुरक्त हूं इत्यादि ये जो हमारे अलग अलग भाव आते हैं इससे हमारे हृदय में कभी कभी शंका उत्पन्न होती है कि ये इसके अंदर जो आत्मा है या हमारा शिव है जो हमारा संवेद है क्या ये भिन्न भिन्न संवेद है या ये बदलता रहता है कभी सुखी हो जाता है कभी दुखी हो जाता है कभी प्रसन्न हो जाता है किसी के मोह में पड़ा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है वो ये सब होने के बावजूद भी उन सुख अवस्था को इस दुख की अवस्था को इस मुंह की अवस्था को ऊर्जा देने वाला केंद्र में बना रहता है इस बात के प्रमाण में हमें बात कहते हैं कि जब हम सोके भी उठते हैं तो हम जानते हैं कि हम बड़े आनंद से सोए हैं ये अपन सब वो बातें रिपीट कर रहे हैं जब हम पहले पढ़ चुके हैं तो इस आनंद से सोने का मतलब है कि हमने एक आनंद को लिया अब इस आनंद को किसने लिया अगर आनंद को लेने वाला सो जाता तो आनंद किसको आता मालूम ये आनंद सोए? हां किसको मालूम पड़ता आनंद का अनुभव लेने वाला जाग रहा था जागरा। हमारा शरीर सो रहा था <coughs> हमारी आंखें उस वक्त हमारा मन बुद्धि अहंकार शांत हो गया था लेकिन इन सबको ऊर्जा देने वाला जो सौविद है वो जागरा था अन्यथा वो आनंद कौन लेता अगला सूत्र हमने पढ़ा था ना दुखम ना सुखम, न सुखम यत्र न ग्रह्य ग्राहको नच न चास्ती मूढ़ भावों अपनी तदस्थि परमार्थ बड़ा अच्छा है सूत्र इसको अपर पढ़ने से बड़ी अच्छी समझ में आएगी बात ना दुखम ना सुखम, ग्रहाकों न सुखम यत्र न ग्राहव्यों ग्राहको नच अब हम संव्य की बात करें तो वहां न सुख है केंद्र में न दुख है ना ग्रहा न ग्राह ग्राहकों न चाह अब ये बात को समझ लें ग्राहियों ग्राहकों क्या है हमने तो अभी जैसे बताया था कि द्वे सृष्टि बनी प्रमाता प्रमेय अलग अलग हो गए अब जो दो अलग अलग हो गए तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत होगी आप इसको ऐसे समझें कि एक दुकान थी सेठ की उसके पास घर भी रहने का वहीं पे घर के बाहर वहीं दुकान उसका संसार में कोई रिश्तेदार नहीं कोई नातेदार नहीं ना उसकी कहीं दुकान दूसरी जगह टेलीफोन विभाग वाले हैं साहब एक टेलीफोन ले लेते बोले ले, क्या करूंगा मैं किससे बात करूंगा मैं जिनसे बात कर करनी सब मेरे पास में दुनिया में मेरा किसी से कोई बातचीत नहीं करने की टेलीफोन की जरूरत नहीं किससे बात करूंगा और कौन मेरे बात करेगा तो उसको टेलीफोन की जरूरत मिलती लेकिन तदनंतर कुछ समय बाद उसका लड़का अलग रहने लग गया शादी करके उसने दूसरी दुकान खोल ली सेठ ने भी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए एक मुनियम को रख दिया मैनेजर को रख दिया अपनी एक नई दुकान खोल दी अब उसको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी कि मुझे अब कभी पूछना उस दुकान पर क्या हाल है इधर क्या बिक्री कौन सा सामान कंपनी तो इधर से ले जाओ लड़के का हाल पूछना है पोते का हाल पूछना है अब उसको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी तो इस कंडीशन में उसको वो फोन लगाने की जरूरत पड़ गई जो पहले उसके लिए जरूरत नहीं थी अब शिव जब अकेला था तो उसको किसी तरह की इंद्रियों की जरूरत नहीं थी क्यों कौन सी जानकारी लेता जिसकी जानकारी लेना है वो है उसी के पास जिसको जानकारी देना हो अकेला ही किसको जानकारी देगा इसलिए उसने किसी तरह के टेलीफोन की डिमांड नहीं इसलिए उसके पास किसी तरह की ग्राम एवं ग्राहक की स्थिति थी ना कोई उसके पास कोई जानकारी लेना थी ना उसको कोई जानकारी देना लेकिन जैसे ही माया जनित विश्व का निर्माण हुआ माया जनित विश्व का निर्माण हुआ है ना तो इस विश्व में हम सबको अलग अलग अलग अलग जैसे समुद्र में से निकाल के पानी में अलग अलग बाटलों में भर दिया गया। इस तरह हम अलग अलग जीवन में और हम अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगे और माया जनित प्रभाव से अपने आप को अपूर्ण समझने लगे अब हमारे पास एक समस्या थी कि हमको अपने वातावरण से कम्युनिकेट करना। जब तक वो अकेला था उसको किसी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं थी लेकिन जब वो एक से अनेक हुआ तो उस अनेकों के बीच में कम्युनिकेशन जरूरी हो गया क्योंकि आज आप आपको आपको आपके वातावरण से पहले वातावरण था ही नहीं लेकिन आप आपको वातावरण से एक संपर्क बनाना है अगर खेल खेलना है संसार का ईश्वर को तो उसे इंद्रियों को बनाना जरूरी हो भिन्न भिन्न इंद्रियों को बनाने से उसने अपने आसपास के वातावरण से एक इंटरेक्शन शुरू कर दिया कम्युनिकेशन शुरू कर दिया एक वार्तालाप शुरू इसके लिए उसने पांच ज्ञानेंद्रियां बनी उसको उस खेल में हर एक को कुछ न तो कुछ करना था अपना किरदार निभाना था इसलिए कर्मेंद्रियां बनी हाथ बने पैर बने जीवान बने किसी को बोलना है किसी से लड़ाई करना है किसी को गाली देना है किसी को प्रेम करना है तो आपको जीवान चलाना पड़ेगी हाथ पैर बने अपनी संतति बनाना है तो प्रजनन करना पड़ेगा और अपना जो कुछ भी मशीन चलाने के उत्सर्जन भी करना पड़ेगा तो उसने पांच कर्में बनी हस्तपाद और ये पांच कर्मेंद्र जिनसे हमने कुछ ना कुछ संसार में कर्म किया द्वारा हम जो कुछ करते हैं उसके लिए हम तब तक जिम्मेदार रहते हैं जब तक इस शरीर से हमारी अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है जब तक हम मान के चलते हैं कि शरीर में हूं तब तक हम उस सब के लिए जिम्मेदार है जो इन पांच कर्मेंद्रियों से हम करते हैं। और पांच ज्ञानेन्द्रियों से हम प्राप्त करते यही है ग्रह और ग्रह्य भाव है ना कम्युनिकेशन जो कुछ जानकारी देना कुछ जानकारी लेना कुछ करना और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ पाना कुछ इन्वेस्ट करना कुछ रिटर्न लेना कुछ बोलना कुछ सुनना कुछ सुखना कुछ चखना कुछ चखाना कुछ बोलना किसी से अपने वातावरण से और अपने फेलो सिटीजन से कम्युनिकेट करना इसको ग्राहक ग्राह लेकिन ये ग्राहक ग्राहक का भाव केंद्र में लुप्त हो जाता है क्यों लुप्त हो जाता है जब वो जानता है कि मैं ही हूं और कोई है ही नहीं तो किससे बात करना किसकी जानकारी लेना किसको जानकारी देना अगर वो सब फिर यूनाइट हो जाए सारी फैमिली एक जगह रहने लगे तो उसको फिर कम्युनिकेशन की कोई जरूरत नहीं फिर किसी टेलीफोन की जरूरत तो यह तब तक जरूरत है जब तक द्वैत है जब तक हमारी दृष्टि शिव दृष्टि नहीं है जब तक अभेद की दृष्टि विकसित नहीं हुई है तब तक इन सब इंद्रियों का होना जरूरी है इसमें पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि अहंकार। ये जो तेरह चीजें हैं इनको करण वर्ग बोलते हैं करण वर्ग का करण का क्या मतलब है संस्कृत में करण का मतलब होता है एक साधन जैसे उस साधन के बगैर काम नहीं चलता जिससे घर गंदा हो रहा है मेरा मन है सफाई करो, फुर्सत में भी हूं पर झाड़ू ही नहीं मिल रही उसके बगैर मैं सफाई नहीं कर सकता तो झाड़ू क्या है कारण है एक कुत्ता आ गया मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आसपास देख रहा हूं क्या देख रहा हूं एक डंडा मिल जाए तो मारू उसको लेकिन डंडा क्या है करण क्योंकि उसके बगैर में मार नहीं सकता तो जिसके बगैर हम काम नहीं चला सकते वो एक साधन किसी कार्य को करने के लिए एक साधन की जरूरत होती है वो है करण तो करण करण करण है ना तो करण वर्ग ही है जो इंद्रिय वर्ग है वो करण वर्ग है जो हम तो इसके आगे उसके बारे में भी आएगा न दुखम चे न सुखम यह तरह न ग्राह ग्राहकों न च न चास्ति मूढ़ भावो अपि तदस्थि परमार्थ था वहाँ पर कोई मूड़ भाव भी नहीं है केंद्र में मूढ़ भाव किसको बोलते हैं दृष्टि से किया गया कोई भी कार्य कोई भी दृष्टि कोई भी विचार कोई भी निर्णय वो मूढ़ भाव है बहुत बेकार आदमी है ये मेरा दोस्त है ये मेरी पत्नी है ये सब केंद्र के नजर में मूढ़ भाव है क्यों है मूड़ भाव क्योंकि जो कुछ बोल रहे हो वह अज्ञान में बोल रहे हो जब तुम अज्ञान में कुछ बात बोलते हो तो मूढ़ भाव तो केंद्र में कोई मूढ़ भाव नहीं मूढ़ भाव है ना मूर्ख मूर्खतापूर्ण बात अपन मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख हाँ। तो केंद्र के दृष्टि में आपन सब मूर्ख हैं जब तक कि हम उस अभेद को नहीं समझ लेते जब तक हमारे दृष्टि में अभेद नहीं है भेदपूर्ण दृष्टि है तब तक मूढ़ भाव बनना सब हम रोजाना जो व्यवहार करते हैं आपको खुद ही संध्या को अपना विश्लेषण करें तो दिन भर के व्यवहार को अगर हम अद्वैत को हृदय में रख के विश्लेषण करें तो मा, मालूम पड़ेगा कि हम दिन भर मूढ़ भाव से व्यवहार करते हैं कभी हमने शांत चित्र से सोचा तो पाए हमको अपने ही व्यवहार पर हंसी भी आएगी कि हम कैसा व्यवहार करते हैं हृदय में अद्वैत का भाव रख के दिन भर के अपने व्यवहार पर कभी चिंतन करें विचार करें तो हमें सचमुच में समझ में आ जाएगा कि मूढ़ भाव क्या है ना? कभी किसी के प्रति हमने पक्षपात किया किसी से हमने विरोध किया किसी का हमने मोह किया किसी के लिए हमने षडयंत्र रचा रोजमर्रा में हम करते हैं यही मूड़ भाव तो केंद्र में मूढ़ भाव भी नहीं है तदस्थि परमार्थता और वही परमार्थ है परमार्थ का मतलब द अल्टीमेट एसेंस अंतिम सत्य परमार्थ का मतलब कभी कभी हम गलत बोलते हैं बोलता भाषा में लगा रहे तो स्वार्थ का उल्टा परमार्थ है ना कि जो मैंने लिए किया वो स्वार्थ है दूसरे के लिए वो परमार्थ यहां पर अध्यात्म में परमार्थ का मतलब होता है अल्टीमेट एसेंस संविद परशिव मतलब जो कुछ है समस्त अर्थ अर्थ का मतलब होता है धन अर्थ का मतलब होता है मीनिंग परम परम का मतलब होता है अल्टीमेट चरम जैसे एक शिखर है उसके परम परम का मतलब होता है समिट उसका शिखर या सर्वोच्च स्थान तो वो सर्वोच्च स्थान पर उससे ऊपर कोई स्थान नहीं हो सकता उसके बाद उसका और कोई मीनिंग नहीं हो सकता जितने छिलके निकालने निकल गए और अंतिम जो बीज बचा है वो अंतिम है उसके बाद और छिलके निकालना संभव नहीं उसको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं वहां पहुंचने के बाद और कहीं जाना शेष रह जाता जिसको देखने के बाद में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है जिसको समझने के बाद में और समझ में और कुछ आना बाकी रह जाता वो अंतिम सत्य है परमार्थ जैसे अपने शिव सूत्र में पहला सूत्र पढ़ना है, है चैतन्य आत्मा तो वो चैतन्य परमार्थ है कि परमार्थ है, अंतिम धन है अर्थ मतलब धन अंतिम धन है उस धन के बाद में और किसी धन की जरूरत नहीं। सारे धनों का धन सारे सृष्टि का धन उस वो धन मिल गया तो ऐसा हो गया जैसे अपने संसार की एकमात्र तिजोरी उस पर अपना कब्जा इसलिए हम उसको बोलते हैं परमार्थ तो तदस्थी परमार्थ था वो केंद्र परमार्थ है जहां न सुख है जहां न दुख है जहां ग्राहक ग्राहक को भाव नहीं है अभी अपने समझा क्यों नहीं है क्योंकि जब वो अकेला है तो उसे कम्युनिकेट किससे करना है इसलिए जहां पर की इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है तभी वह उपनिषद में आता है वह बिना आंख के देखता है बिना कान के सुनता है बिना जवान के बोलता है क्यों उसको खुद तो सुनना है खुद ही देखना है खुद ही बोलना है क्योंकि किसी और को तो सुनाना नहीं है इसलिए वहां पर करण वर्ग की जरूरत नहीं है और वहां पर किसी तरह का मूड़ भाव नहीं है हम जैसे भी मूढ़ भाव समझते हैं ना जैसे कि जो हम द्वैतवादी व्यवहार करते वह मूड़ भाव है तो वहां ना किसी तरह का मूड़ भाव है और वहां पर एकमात्र जो सत्ता है वह है परमार्थ की जो सदा इस सबको ऊर्जा देती मूड़ भाव को भी ऊर्जा देती है, दुख को भी देती है, सुख को भी देती है, मोह को भी देती है, ईर्षा को भी देती है, सबको देती है ऊर्जा सबका तमाशा देखती है, लेकिन खुद इन सब से विरक्त रहती है क्योंकि वो इस सबके अंदर अपना विकास देती इस सबके अंदर एकमात्र सावित के दर्शन करती है। और कौन करता है दर्शन परशिव और कौन करता दर्शन जो शिवतुल्य हो चुका योगी क्योंकि शिवतुल्य योगी और शिव में कोई फर्क नहीं है। जो शिव देखता है वही शिवतुल्य योगी देखता है शिवावस्था को प्राप्त योगी भी वही की दृष्टि भी वही होती है जो शिव की दृष्टि होती है केंद्र पे पहुंच जाने वाला योगी भी वही देखता है जो शिव देखता है इसलिए उसको बोलते हैं शिव दृष्टि इसका अगला सूत्र है कि यथकरण वर्गोयम विमूणो अमूढ़वत स्वयं सहांतरेण चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति सौन्नति यथ कर्ण वर्गोयम विमूणो अमूढ़ वत् स्वयं सहांतरेण चक्रण प्रवृत्ति स्थिति सौन्नति करण वर्ग है जो अभी अपन ने बात करी करण वर्ग इंद्रियों का समूह हम अभी तक बात करते आए हैं चक्रों की बात करते हैं अपन यहां से वहां तक शिव सूत्र में भी शक्ति चक्र की बात करते हैं सृष्टि सृष्टिवेक शक्ति चक्र है तो सहानतरण सहाांतरेण चक्रेण अंतर चक्र जो हमारे भीतर एक जो शक्ति चक्र है प्रवृत्ति स्थिति समृति जो सृष्टि स्थिति और संवार करता है अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि हम शिव के छोटे संस्करण हैं तदंतर हम वो काम करते हैं छोटे स्तर पर माया के आधीन होते हुए भी सृष्टि स्थिति संहार का काम सदा करते चले और यथ करण वर्ग करण वर्ग जैसे हमारी आंख कान हैं नाक है जबान है विमूणो अमूढ़वत्व है अब एक करण वर्ग पूरी तरह से मूढ़ है शुष्क है निरस है जड़ है आंख जड़ है कर्ण जड़ है जीबान जड़ है लेकिन उन सब में उसको अमूड़ बन अमूढ़ को अमूढ़ बन बना देता है जागृत बना देता है कौन बना रहता है वही परमार्थ वही परमांत उस मूड़ तत्व तो को भी जागृत बना देता है हमारी आंखें देख रही हैं कान सुन रहे हैं मन विकल्प दे रहा है बुद्धि कुछ निर्णय ले रही है जबान कुछ चख रही है और इन सबके बीच में हमारा एक विवेक शक्ति काम कर रही है तो उसके स्पर्श मात्र से उस परम तत्व के स्पर्श मात्र से ये सब जड़ इंद्रिय चेतनवत काम करने लगी जैसे कहना उपनिषद में कि किसकी प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है इंद्रिया अपने अपने कामों में लगे हैं तो यह उसी ब्रह्म की जैसे उपनिषद बोलता है या उसी संवित की या परम तत्व की या परमार्थ की प्रेरणा से या उसके स्पर्श मात्र से समस्त ये समस्त मूढ़ इंद्रियां अमूणवत्त हो गई है ना जागृत हो गई है ये समस्त इंद्रियां सृष्टि स्थिति संवार करने की स्थिति मांगी करते हैं उसकी स्थिति होती है फिर संवार हो सामने पहले भी एक बार पढ़ा था चश्मे की सृष्टि हुई किताब की सृष्टि हुई फिर तो हम सतत जो तो क्रियाएं होती हैं उनमें हम सृष्टि करते हैं स्थिति रखते हैं उसके संवार होता है फिर सृष्टि होती है, है स्थिति होती संवार होता है और ये अलग अलग अलग अलग जो अनुभव है इन सबके बीच में एक अनिश्चित होता है एक धागा होता है वो कहा का धागा है वो। हमारे संवेद का धागा है जो सतत इन सब घटनाओं को आपस में जोड़ता है एक माला की अन्यथा समस्त रुद्राक्ष बिगड़ जाते लेकिन हर रुद्राक्ष को एक माला के रूप में जोड़ने वाला या समस्त घटनाओं को जीवन के रूप में बनाने वाला एक धागा है संवेद का तो उसके अंदर अनिश्चित है ना बिरोया हुआ है तो स्वयं सहांतरेण चक्रेण प्रवृत्ति स्थित समृति लबते तत् प्रयत्न ये सातवां सूत्र है लबते तत् प्रयत्न परिक्षम तत्व मात रात स्वतंत्रता तस्य सर्वत्रेयम कृत्रिमा इसको संक्षेप में अपन समझते हैं फिर आज की स्थिति समय हो रहा है तो लबते तत् प्रयत्न उसको प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए ये हमारे इस स्पंद शास्त्र का सुझाव है क्या सुझाव के लपते तक प्रयत्न है ना उसको प्रयत्न पूर्वक प्राप्त कीजिए किसको कोई शब्द उसी केंद्र उसी परमार्थ जिसके स्पर्श मात्र से मूल अमूलवक्त हो जाता है और शिव की तरह सृष्टि थी स्थिति संहार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है किसे प्राप्त कर लेता है अपने देखें तो लपते तक प्रयत्न है ना परीक्षण तत्व में उसका परीक्षण करो मतलब चिंतन करो उसके मन में उसका आदर बनाओ तत्व में उस तत्व के प्रति आदर भाव पैदा करो हृदय में और आदरपूर्वक उसका चिंतन करो क्योंकि जब तक जो हमारा लक्ष्य है उससे प्रेम नहीं होगा जब तक जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हृदय में आदर नहीं होगा तो उसकी तरफ हमारी गति नहीं हो पाती गुरुदेव हर बोलते हैं अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील रहो लक्ष्य के प्रति प्रेम करो और लक्ष्य का आदर करो तो जब हम लक्ष्य का आदर करते हैं लक्ष्य के प्रति जिज्ञासु होते हैं उसके लिए हृदय में एक तरफ होती है तो हमारे लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ते हैं तो लपते तक प्रयत्न है ना उसको प्रयत्न प्राप्त करो परीक्षण तत्व में तो उसको आदरपूर्वक तो उसका परीक्षण करो उसका चिंतन करो मनन करो स्वतंत्रता तस्य सर्वत्र सर्वोत्रेयम कृत्रिमा तो आज इसको संक्षेप में लेके अपन अगली बार छोड़ देते हैं कि अगली बार तक मैं इसको और विशिष्ट रूप से इसकी फिर से अध्ययन करेंगे तो मुलता अपन ने जो पहले चार सूत्र पहले पढ़ चुके थे उनका एक अति संक्षेप में पुनः स्मरण किया और ये तीन नए सूत्रों के बारे में परिचयात्मक उसमें ये सबसे अच्छा बड़ा अच्छा ये है कि न दुख न सुखम यत्र न ग्राहक ग्राहकों न च न चस्थ गूर्ण भाव अपनी तदस्थि परमा तो इस इतिहास बन चूंकि आज उपस्थिति कुछ तम है तो और भी लोग जब आएंगे तब हम इस बारे में और थोड़ा सब रिपीट करेंगे चर्चा करेंगे